श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद अठारह सौ संतानवे ईस्वी में भारत लौटकर कर स्वामी जी स्वास्थ्य सुधार हेतु तो दार्जिलिंग गए और रामकृष्ण मिशन की परियोजना बनाने हेतु तो सहायताार्थ महाराज तथा गिरिश बाबू को भी सांस ले गए तदुपरांत एक मई को मिशन की स्थापना कर कलकत्ता केंद्र का भार उन्होंने महाराज पर सौंप दिया वास्तव में यहीं से महाराज के कर्म जीवन का प्रारंभ होता है अठारह सौ ईस्वी में बेरूल में नवीन मठ का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर महाराज को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी और आगामी वर्ष मठ के नए भवन में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात उसके परिचालन का भार महाराज के ही हाथों में सौंपा गया अंत में उन्नीस ईस्वी अगस्त में स्वामी जी ने दस्तावेज बनाकर सारी संपत्ति की व्यवस्था गुरभा के हाथ में सौंप दी और 1901 सौ ईस्वी के प्रारंभ में स्वयं मठ और मिशन के अध्यक्ष पद को त्याग कर वहां महाराज को बैठाया ठाकुर का वह कथन ढाखाल में एक राज्य चलाने की क्षमता है स्वामी जी भूले न थे साथ ही उनके मन में यह भाव भी था कि महाराज ठाकुर के मानस पुत्र हैं इसलिए उन्होंने एक दिन अचानक ही महाराज को प्रणाम करते हुए कहा गुरुवत, गुरुपुत्रेशु प्रत्युत्पन्नवती महाराज इससे किसी प्रकार संकुचित न हो स्वामी जी को प्रणाम करते हुए बोले ज्येष्ठ प्राता, समपिता। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के स्वरूप से भली भांति परिचित थे स्वामी जी अच्छी तरह से जानते थे कि जिनके ऊपर इस विराट जगत में नवीन प्रेरणा संचार करने का उत्तरदायित्व है वे स्वयं को दैनंदिन छोटे मोटे कार्यों में आबद्ध नहीं रख सकते अतः संग्रही सारी धन संपत्ति महाराज को सौंपकर संतोष की सांस लेते हुए उन्होंने कहा था इतने दिन तक जिसकी चीज को ढोते हुए घूम रहा था आज उसी को सौंपकर निश्चिंत हुआ अब से हम महाराज को संघाध्यक्ष के रूप में ही पाएंगे ठाकुर का अवलंबन कर स्वामी जी और महाराज के बीच युवावस्था में जैसा सुदृढ़ सख्य भाव स्थापित हुआ था वैसा ही उनमें बचपन से ही एक स्वाभाविक एवं दिव्य प्रेम बंधन था राखाल राजकुल अध्यक्ष बनाने के बाद स्वामी जी ने कहा था राखाल आज से सब तेरा है मैं कोई नहीं हूँ परंतु महाराज स्वामी जी के प्रति गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे जब तक स्वामी जी, जी जीवित रहे वे कोई भी कार्य स्वामी जी के अनुमति लिए बिना नहीं करते थे स्वामी जी के देहावसान के पश्चात जय श्रद्धा सैकड़ों गुनी वर्धित हो गई स्वामी जी द्वारा दिए गए किसी ग्रंथ को हाथ में लेने के पूर्व महाराज को गंगाजल से हाथ धोते देखा जाता स्वामी जी का चित्र हाथ में लेकर वे कितनी प्रेमपूर्ण दृष्टि से अवलोकन किया करते इनमें आपसी व्यवहार मित्र सुलभ तथा हास प्रयास में था साथ ही वह प्रेम कलह से भी पूर्ण था दोनों ने मठ के प्रांगण में एक काल्पनिक सीमा रेखा खींचते हुए यह निश्चित कर लिया था कि किसके पालित का कितना क्षेत्र है इस रेखा का अतिक्रमण कर एक के बथक आदि के दूसरे के बगीचे में चले जाने पर तुमुल प्रेम कलह प्रारम्भ हो जाता और संपूर्ण मठ उस आमोद में गदगद हो उठता उन दिनों शारीरिक अस्वस्थता के कारण स्वामी जी की मनस्थिति सदैव ठीक नहीं रहती थी जीवन के थोड़े ही दिन शेष रहने के कारण अपनी योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक कार्य रूप में परिणित न होते देखकर भी उनका धैर्य छूटने लगता था और उस नाराजगी का अधिकांश भाग मठाध्यक्ष महाराज के ही हिस्से में पड़ता था फिर दूसरे ही क्षण स्वामी जी अपनी भूल का स्वीकार करते हुए कहते राजा राजा मुझे क्षमा करो तुम्हें बुरा भला कहकर मैंने बड़ा ही अन्याय किया है मुझे क्षमा कर दो और फिर मुक्त कंठ से कहते सभी लोग मुझे छोड़ दे सकते हैं परंतु मैं जानता हूँ राजा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और सारी दुनिया में यदि कोई मेरी डांट फटकार सहन कर सकता है तो वह एकमात्र राजा ही है महाराज भी सोचते उन्होंने बुरा भला कहा तो क्या हो गया स्वामी जी का पश्चाताप देख वे कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे कुछ कह दिया तो क्या हो गया तुम प्रेम करते हो तभी तो यह सब कहते हो इस प्रकार प्रीति के संबंध को हम भला लोक दृष्टि से कैसे समझें एक दिन महाराज के आदेश पालन न करने पर ठाकुर ने हंसते हुए निकट बैठे लोगों से कहा था राखाल अब सचमुच ही उन्हें पिता के समान प्रेम करते हैं इसीलिए तो वे इस प्रकार आत्मी की तरह हठ कर सकते हैं महाराज और स्वामी जी का संबंध समझने के लिए हमें इसी अलौकिक प्रेम दृष्टि का सहारा लेना होगा वस्तुतः संघ का गठन केवल नेता और अनुयायियों के संबंध के आधार पर नहीं हुआ था परंतु यह प्रेम लीला शीघ्र ही समाप्त तो हो आई स्वामी जी महासमाधि में लीन हुए महाराज उस दिन बलराम मंदिर में थे समाचार पाते ही दौड़ते हुए आए और प्रिय भ्राता के सीने पर गिर पड़े स्वामी शारदानंद के सावधानी से खींच लेने पर वे दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए रुद्धकंड से बोले सामने से मानो हिमालय पर्वत हट गया